पनही भी पाओ में रहती है पनही पाओ में रहती है और पादुका भी पाओ में रहती है लेकिन एक अंतर है क्या पनही माने जूता और जूता पाओ को संभालता है और पादुका को पांव संभालता है अगर मुझे जूता पनही मिली होती तो संकेत था कि आपके चरणों को मैं संभालूं लेकिन पादुका मिल गई है तो संकेत यह है कि अब आपके चरण ही मुझे संभालेंगे श्री चरण ही मुझे संभालेंगे और खड़ाओं की रहती एक खूंटी और खूंटी को एक ओर से अंगुष्ट एक ओर से उंगली दोनों मिलकर पकड़ते हैं श्री भरत कहते हैं मैं लकड़ी की खड़ाओं की तरह आपके चरणों में पड़ा रहूं और अंगुष्ट की तरह एक ओर से प्रभु आप और अंगुली की तरह से एक ओर से जानकी माता दोनों मिलकर संभाले रहें यही मैं चाहता हूं मुझे यही आधार मिल गया है अच्छा भरत आधार तो तुम्हें मिला राज्य का भार उठाने का आधार मिला तुम्हें क्या आधार मिला श्री भरत जी बोले मुझे भी आधार मिल गया अभी तक आपको खोजने के लिए मुझे जा रहा है। और नियम है। क्या? पादुका कभी चरणों के पास चलकर नहीं आती चरण ही वहां चलकर आते हैं जहां पादुका होती है मैं पादुका ले जा रहा हूं तो आपके चरण ही मेरे पास चलकर आएंगे अच्छा देखो आप लोग बैठे हैं कथा में अपने अपने जूते उतार दिए तो कथा के बाद चरण ही तो जूतों के पास जाएंगे जूतों को जहां छोड़ दो वहीं पड़े रहते हैं वे कहीं नहीं जाते अगर सचमुच वो भी घूमने जाने लगे तो लोगों की बड़ी समस्या हो कि हमारे कहीं घूमने गए जहां छोड़ दो वहीं पड़े रहते हैं। ये बात अलग है कि कोई चलाने वाला मिल जाए तो चल भी जाते हैं और चल ही नहीं जाते किसी किसी के तो चले भी जाते हैं अच्छा लेकिन श्री तुलसीदास जी कहते हैं बिनु आंखन की पान ही पहचान तक पाए जूते के आंख नहीं है पर जूता पहनने वाले के तो आंख है आंख वाला धोखा खाता जूता कभी धोखा नहीं खाता धोखे से आपका पाँव किसी दूसरे के जूते में चला जाए तो जूता ही बता देगा कि हम आपके नहीं हैं कोई ईमानदार होगा तो पांव बाहर निकाल लेगा ईमानदारी से कोई रिश्ता नहीं तो जूते से कहेगा तुम हमारे हो या ना हो पर हम तुम्हारे हैं अरे भाई श्री भरत कहते हैं कि प्रभु पादुका मैं लेकर जा रहा हूं आप आएंगे भगवान ने कहा कि भरत और कुछ कहना है श्री भरत ने कहा कि यही तुलसी बीते अवधि प्रथम दिन जो रघुवीर न आई हो तो प्रभु चरण सरोज जीवित परिजन ही न पी हो चौदह वर्ष की अवधि बीतने के पहले दिन यदि आप नहीं आए तो अपने इस भरत को आप जीवित नहीं पाएंगे भगवान रोने लगे भरत जी को हृदय से लगाया और यही कहा कि भरत तुम जो कह रहे हो उसको मैं याद रखूंगा क्या मैं भी तुम्हारे बिना रह पाऊंगा लेकिन मैं जो कहूँ वह तुम भी याद रखना भूल होती सबसे न भूलना भरत भैया माता सब एक भाव मन में समान हो और जिस जननी ने जना तुमसा सुपुत्र भरत स्वप्न में भी कभी ना कैकई का अपमान हो भगवान की बात सुनकर श्री भरत रोने लगे और पादुका सिर पर रखी चले तब तुलसीदारी महाराज न पुलक सिथिल बरवानी भरत रजधानी चले कन पुलक सिथिल भरवानी भर भरत रज तन पुल पुलक सिथिल बरवानी भरत रजधानी पुलक, सित्ल पुलक सित्ल रज रानी चले रघुवीर रजाए सोमानी भरत रज दानी चले रघुवीर रजाए सोमानी भरत रज रानी चले सीतारा कमल पद परेश सीता राम। चरणपीठ सादर श्री के चरण पीठ सादर श्रधरिकरिक के। के अज्ञान में पानी भरत रजधानी चले भरिके अज्ञान में पानी भरत रजधानी चले भरिके आखों में पानी परत रज में आंसू भरकर श्री भरत जले और पवित्र समय दिन जानकर गुरुदेव से आज्ञा लेकर भगवान के सिंहासन पर भगवान की पादुका विराजमान करा दिए दे। देखो श्री भरत से भगवान ने कहा कि भरत इन पादुकाओं के रूप में हम और जानकी जी ही तुम्हारे साथ जा रहे हैं हम में और इनमें कोई भेद नहीं श्री भरत जी ने कहा प्रभु ऐसा करें फिर पादुका के रूप से वन में चले जाएं इस रूप से अयोध्या चले चले प्रभु ने कहा मैं वैसा ही करता लेकिन श्री भरत मुझे इस रूप में भी लोग भगवान नहीं देख पाएंगे पर पादुका में कोई देख सके यह तो तुम्हारी ही दृष्टि है इसलिए पादुका के रूप से तुम्हारे साथ जा रहा श्री भरत नंदी ग्राम में गुरुदेव की आज्ञा से रहते हैं। गुफा का खनन किया अरे गुफा में क्यों बैठे हो भरत जी ने कहा गुफा नहीं धरित्री से गुफा का जन्म हुआ और धरती माता से जानकी माता का जन्म हुआ मैं जानकी माता की गोद में बैठा हूं ऊपर पिता की छो छत्र छाया नीलाम भुज श्यामल कोमलांगम गात ही घु नाम जीह जफ लोचन नीरु मांगी मांगी राज काज बहु बहुभा और पादुकाएं ये प्रहरी हैं अयोध्या के लोग रात्रि को सोचते सरजू जी में डुबकी लगा लें पर दो पहरेदार इधर से उधर से पकड़ कर सुला देते हैं प्रभु प्रदत्त पादुका ही है जो पहरेदार का काम करती और पह की आस श्री तुलसीदास जी कहते हैं कि अगर भरत जी का अवतार ना हुआ होता तो कलिकाल तुलसी से सठन हठ राम सन्मुख करत को श्री भरत जी जैसा भरत सरिस को राम सने ही जग जप राम राम जपुजे ही और राम जी देखो भरत जी का नाम कब लिया राम जी ने जो कह रहे जग जप राम राम जपु जे ही लिया है कब तुलसीदास जी कहते हैं कि सुमिनत जी नहीं राम मन माहे राम जी मन मन भरत जी के नाम का स्मरण करते हैं तो तुलसीदास जी कैसे जान गए जो जिसके हृदय में रहेगा सो जानेगा तुलसी तुलसी दुहन को है हरि ही ये निवास पर तुलसी की माला तुलसी और बाहर लसत भीतर तुलसीदास ऐसे तुलसीदास जी भगवान के हृदय में रहते हैं और वे कहते हैं कि श्री भरत जी जैसा कोई स्नेही नहीं है तो राम जी जैसा भी पू sansara puru vigsare sansara puru vigsare shila sane nivahanahara सने का वाला और कौन ऐसे प्रोग्राम जी के चरणों में सादर प्रणाम चर्चा पूज्य श्री स्वामी जी महाराज को सादर प्रणाम और आप सब सबके प्रति भी भगवत भाव से सादर नमन बड़े प्रेम से प्रभु के नाम का संकीर्तन करें जय सिया राम जय जय सिया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 सिय सुमिरत राम जो सी सुमिरत श्री राम जुगल नाम राजेश जग भगत लहें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 का स्वामी तू अंतरयामी सबका स्वामी तू अंतरामी सबका स्वामी तू अंतरयामी सबका स्वामी तेरे चरणों में चारों सीतारासा राम मंगला नाम कर्ता वाणी वंदे विदेहतनया पदपुंडकसौरभसमिति हंसतापमश मुनिहंस सव्यं साली परिपीत पीत परापुण्यम दूरवाद्युति तनु तरुण्यनेंबर विभूषण भूषितांगम कंदर्पकोटिकम किशोमूर्ति पूर्ति मनोरथ mm -hmm. यत्र रघुनाथ कीतन त्र कृतमस्तकांजलि स्वारी परिपूर्ण लोचनमतराक्षक गंगातरंगरमणीयटा कलापम गौरी गौरीर विभूषित वामण प्रियमन गापारम वाराणसीपतिम भज विश्वनाथ सच्चिदानंदय विश्वत्पत्तवे तापत्र विनाश श्रीकृष्णा वुम श्रिया मंडवी उर्मीला श्रुति बरब चार उरतन तुलसी करत प्रणाम श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधार बरण रघुवर विमल यश जोदायक दायक फलचार तुलसीदास जी के पद कमल बारंबार मनाय गुणगासी राम के हनुमत हो सा लेत सदा सुधि की सहज दया के धाम धननी जनक राजेश के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 भगवत चरण कमलानुरागी बंधु श्रद्धा मई माता हो श्री हनुमान जी महाराज की मंगलमयी कृपा और प्रेरणा से श्रीधाम वृंदावन के इस दिव्य आश्रम के आध्यात्मिक वातावरण में उपस्थित होकर भगवान श्री सीताराम जी की मंगलमयी कथा के गायन श्रवण का अलभ्य लाभ प्राप्त करें उसके पूर्व बड़े प्रेम से श्री भगवान नाम संकीर्तन मिलजुल कर मस्ती के साथ करें प्रीति पूर्वक बोले सीताराम जय सीताराम yam jay jay sha 啥 दशरथ नंदन जनक किशोरी नंदन जनक किशोरी सीताराम जय सीतारा सीता shyam jay radhe shyam radhe shyam jay radhe जय राधे जय सीताराम जय सा देश श्री सीताराम जी महाराज की श्री हनुमान जी महाराज की के कल सी है अघहारणी जानवी के जलसी विरही जन जीवन सीचिवे को प्रभु प्रीति सुधारस की कलसी शाम उपासक राजस को मृदुलागत जीवन के फल सीद पुराण व्यंजन तो तुलसी कविता तुलसी दलसी श्री तुलसीदास जी महाराज की ये। ko oh.